नमस्कार आप सभी का स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम बहुत सारी बातें संगीत के बारे में करते रहते हैं इस कार्यक्रम में थोड़ा सा आज बुनियादी बातों को थोड़ा सा सुनने की कोशिश करेंगे आज के शो में और जैसे कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं संगीत जो है घरानों से भी सीखा जाता है और कुछ जाति और कास्ट भी सीखा जाता है तो इस तरह से जो पुरानी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम पीछे चले जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ छोटे तबके या कुछ ऐसे पड़ाव होते थे जहाँ पर संगीत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वो संगीत के बारे में जानकारी लोगों को देते रहे और संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी करते रहे और पुराने वीर महावीर उनकी गाथाएँ भी सुनाते रहते हैं कथा के रूप में तो ये सारी बातें हम आज के शो में सुनेंगे देवेंद्र जी से तो चलिए मैं आप सभी की तरफ से देवेंद्र जी का आज के इस शो में फिर से स्वागत करता हूं आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका आज तो चलिए हम मैं जाना मैं जानना चाहूँगा कि आज किस तरह से ये संगीत में कास्ट के हिसाब से या जाति के हिसाब से या घराने के हिसाब से ये सारी चीज़ें किस तरह से जुड़ी जाती हैं और इससे क्या रिलेशन है और क्या इसका थीम है वो हमें बताइए सबसे पहले जो संगीत सीखने की बात आती है भाई संगीत सीखना है तो जहाँ तक मेरी जो सोच है उसमें अपनी जो कास्ट है या तो कास्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाती भी है और नहीं भी निभाती मैं दोन दोनों पक्ष में हूँ क्योंकि एक तरफ से जैसे कि कोई अदर कास्ट का है जो संगीत से जिसका जुड़ान नहीं है वो भी संगीत सीखता है और अच्छी अगर मेहनत करता है तो संगीत आसानी से वो भी सीख सकता है ठीक है और दूसरा ये है कि भाई जिसके अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो संगीत सीख रहा है जैसे कि भाई दादा ने ये काम किया फिर पापा ने किया फिर बेटा कर रहा है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस संगीत विरासत के रूप में उसे मिलता है अगर बच्चे का अगर इंटरेस्ट है तो वो काम करेगा उसमें और बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है और किसी विरासत में मिला हुआ चीज़ भी उसके उपयोग में हाँ उसके उपयोग में वहाँ पर नहीं आएगी तो जैसे कि हमारी जो कास्ट है वो संगीत से रिलेटेड है हमारे जैसे गुजरात के अंदर हमको जो नायक जाते हैं तो वो जो है वो टोटल के टोटल भवाई पुराने लोग जो थे वो भवाई करते थे लेकिन मेरे जो दादा थे उन्होंने नहीं की मेरे पापा थे उन्होंने नहीं की और ये घूम फिर कर संगीत से मेरा जुड़ान पता नहीं किस प्रकार से हुआ ठीक है हमारे जो विरासत में चला आ रहा था संगीत भवाई का जो था वो चला आ रहा था उसके साथ में वापिस मेरा जो जुड़ान था वो वापिस हो गया संगीत के रूप में हुआ भवाई के रूप में तो नहीं हुआ एक संगीत के रूप में जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहां पर वहां पर वापिस जुट गया मैं यानी कि दो तीन पीढ़ी हमारी जो थी गैप गया, गैप हो गया तो एक तरह से मैं कहूँगा भाई हमारे जो ब्लड है तो ब्लड के अंदर भी ये संगीत है और मेरा इंटरेस्ट भी रहता है अपने कास्ट के बारे में जानने में और इसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है तो एक दोहा छ भी से कह सकते तो वो कुछ इस प्रकार से है की ठाकर साखे यजुर्वेदी सिद्धपुर नगर निवास ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र असहित भूमा प्रख्यात ऊंझा गाने पटेल हेमा पुत्री गंगा गुणवंत रचावा सभामा सभागी जमीने राखी रंग जमात ए उपजी नायक तरगाड़ा जात 360 वेशो रची आराध्या मात ये पूरा एक छंद है तो इसके अंदर हमारी पूरी जो जिस प्रकार से भवाई और जो हमारी कास्ट की उत्पत्ति हुई वो इस छंद के अंदर पूरी की पूरी आ गई है तो आप सभी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे की देेंद्र जी किस बात के ऊपर हम सभी को जोर दे रहे हैं एक बात बता रहे हैं जहाँ पर संगीत अगर पीढ़ी दर पीढ़ी से भी सीखा जाता है और आजकल मॉडर्न जमाने में हम सभी लोग थोड़ा सा प्रभावित भी हो जाते हैं आजकल की दुनिया को देखकर तो हम लोग कभी कभी संगीत को बीच में छोड़ भी देते हैं जैसे कि देवेंद्र जी के साथ भी यही हुआ कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो हैं संगीत से जुड़े हुए थे लेकिन इनके दादा और पिताजी ने नहीं सीखा लेकिन पता नहीं इनके पास ये चीजें कैसे आ गई इनको संगीत के प्रति बचपन से ही लगाव रहा और संगीत सीखने के लिए स्कूल से भी भाग जाते थे तो ये एक उनका मना पीढ़ी दर पीढ़ी से ही हुआ वो चीज है उनके जहन में ये चीजें बसी हुई हैं तब जाकर ये फिर से वापस संगीत के साथ जुड़ गए और उनके जो कास्ट के हिसाब से जो इन्होंने चंद बताया ये चार चीजें तो ये किसी परंपरा में ये चीजें हुई हैं और उसी के बारे में अधिक हम जानकारी लेंगे इस तरह से अलग अलग कास्ट में भी अलग अलग संगीत से जो जुड़ाव है रुझाव है संगीत के साथ जो बातें हैं वो जुड़ी हुई है वो भी हम आगे करेंगे लेकिन अभी सुनेंगे कि किस तरह से ये गुजरात में ये जो छंद लिखा गया है गुजराती में और इसका क्या अर्थ है इसके पीछे क्या स्टोरी है क्या कहानी है आइए सुनते हैं देवेंद्र जी से अभी ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी जिस गुजरात की है गुजरात में एक अल्लाहद्दीन खिलजी जो उनका शासन था उस समय उस समय की बात है ये तो सितपुर गाँव जो है गुजरात के अंदर तो वहाँ पर आसाराम करकर एक औचित्य ब्राह्मण तो वो जो थे वो संगीत के अच्छे गायककार भी थे वक्ता भी थे एक दार्शनिक सोच रखने वाले भी थे तो तंतुवाद्य के अंदर उनका अच्छा पकड़ था जैसे की तंतुवाद्य के अंदर सितार जो है वो तंत्र में तो इसमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी उनके पिताजी का जो व्यवसाय था वो कथाकार का था जो कथा जो सुनाई जाती थी रामायण और ये सब जो थी वो वो के अंदर जो सुनाई जाती थी तो कथाकार का उनका व्यवसाय था तो उनके जो शिष्य थे आसाराम जो तंत्रवादी बजाया करते थे और अच्छे गायककार थे तो उनके जो शिष्य थे वो ऊंझा के थे हेमारा पटेल करकर थे वो ऊंझा के थे तो एक समय की बात है कि भाई मुसलमान जो सुबह जो कहे जाते तो उनका पड़ाव जो था वो ऊंझा के अंदर पड़ा उन्होंने अपने तंबू वहाँ पर गाड़े और वहाँ पर उन्होंने रहना चालू किया और पास में जब ऊंझा गाँव था तो वहाँ पर वो सिपाही उस टाइम मुगलों का जिस जिस हिसाब से राज था मुसलमानों का तो वहाँ से जो हेमाड़ा पटेल जो उनके शिष्य थे उनकी पुत्री उनका नाम था गंगा उनको वो उठाकर लेकर चले गए सिपाही थे मुसलमान वो उठाकर लेकर चले गए वहाँ पर फिर उसी समय ये आसाराम जो थे उनका वहाँ पर जाना हुआ अपने शिष्य के वहाँ पर फिर ये जब पूरी घटना का पता पड़ा कि भाई इस तरह से उठा लेकर ले चले गए तो उन्होंने बोला बोले मैं सही सलामत वापस ला दे, दे दूंगा वहाँ पर जैसे मेरी पुत्री है उस हिसाब से आपके पुत्री मेरी पुत्री है और मेरे से बनती कोशिश जितना हो सकेगा मैं करूँगा तो इस प्रकार से वो वहाँ पर गए और उनके वही भगवान की एक देन थी मां सरस्वती गले में थी तो वहाँ पर जाकर उन्होंने जो भी गाना था वो सुनाया संगीत अपना वो सुनाया और उससे जो वहाँ का सूबेदार था उनको प्रभावित किया और सूबेदार ने जब खुश होकर बोला बोले माँ आपको क्या चाहिए तो उस समय उन्होंने बस एक ही बात कही कि भाई मुझे मुझे मेरी पुत्री चाहिए तो बोले कौन है आपकी पुत्री तो बोले गंगा कर कर है जैसे आपके सिपाही उठा कर लेकर तो फिर उन्होंने कहा कि अगर वो आपकी बेटी है क्योंकि थोड़ी उनको शंका हुई सूबेदार को कि भाई ये उनकी पुत्री हो नहीं सकती तो बोले अगर आपकी पुत्री है तो बोले एक ही थाली के अंदर आप बोले भोजन करिए तो हम माने भाई ये आपकी पुत्री है तो उस समय निसंकोच किसी किसी का कोई डर रखे हुए बिना बोले ठीक है तो उन्होंने एक ही थाली के अंदर भोजन किया और सूबेदार ने बोला हाँ ये इनकी पुत्री है इस तरह से इनको जाने दिया वो वहां से जाने तो दिया लेकिन एक औचित्य ब्राह्मण और एक पटेल ये दोनों के दोनों अगर एक ही थाली के अंदर अगर भोजन कर लेते तो उस टाइम ये थोड़ी रूढ़ी जो परंपरा थी उसके हिसाब से उनके जो, जो जाति के हिसाब से उनका बहिष्कार ये पटेल के साथ में खाना खा लिया क्योंकि उस टाइम का समय उस प्रकार का था तो हिसाब से ये तीन भाई थे और तीनों को और बहिष्कार कर दिए। तो उस समय फिर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि भाई कि उनकी जो सोच थी आसाराम जी की जो सोच थी वो बहुत बड़ी थी तो उन्होंने सोचा भाई ये जो अंधविश्वास और ये जो परंपरा के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं तो इस, इसे अपने बाहर भी निकालना फिर उन्होंने सोचा कि बोले इसके ऊपर अपने कुछ नाटक करते है और वो नाटक और जो संगीत के साथ में उन्होंने जो मिश्रण जो किया उसका नाम रखा गया भवाई तब वो भवाई भवाई की स्टार्टिंग जो कहा जाता है वो आसाराम के द्वारा और आसाराम से उनका नाम वहां से चेंज होकर असह्य ठाकर के नाम से वो वो जाना गया हमारी जो कास्ट है उसके अंदर असय ठाकर इस नाम से उनको ज्यादा पहचाना जाता है और ये तीनों भाइयों इस पर जो काम किया है भवाई के अंदर तो इस हिसाब हमारी जो कास्ट को तरगाड़ा यानी अब वो जो तीन भाई का अपहस जो शब्द है वो तरगाड़ा पड़ा वहाँ पर तो तरगाड़ा से फिर ये नायक कौन जैसे अब मैंने छंद के अंदर भी बताया कि तरगाड़ा और नायक ये उसी के ऊपर आधारित तो ये तीनों भाइयों ने ये भवई किया और कम से कम ये तीन सौ साठ जो थी वो उन्होंने बताई है इसमें तीन सौ साठ रच रच और लोगों को बताया गया कि भवई के द्वारा जो समाज उद्यान का जो कार्य किया था वो उन्होंने तो ये पूरी के पूरी जब स्टोरी सुनते हैं या फिर जो अपने पुराने जो लोग हैं उनसे जब भी ये स्टोरी सुनते हैं तो इसमें से अपन को कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें मिलती है जैसे कि इसमें समाज उद्यान की जब बात आती है तो ये ये चीज अपन को पता पड़ती है भाई अपना जो, जो है मेन उसमें समाज उद्यान ये अपना मेन मकसद वहाँ पर ये भी उन्होंने दिखाया कि भाई अपन क्या दे सकते समाज एक ये है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 तो परिवार तो परिवार, तो परिवार, तो परिवार, तो परिवार, तो परिवार हो हो हो हो आज आज तो काम आज तो काम मन ने रंग नो रंग सौ हैयानी बात करी करीखी समझी बांधी लोग जाए रूरू वेश भजव से और माली मानी की रंगली वगैरह वगर वे बढ़ो री आ रंगली क्या रोकाई गई रंगली चटकी रंगली जवादो सौने वाला लगे यहां पटेल पटवाई नो रवि अमृत अमृत जीवा जीव। जीवा अंतर अंतर तू कुरत करती नड़को दुख भूखी दवाई तो पटे तो अरे बता देता न मारो पटाणी मेरी आदमी नो तो कहीं तो विचार करो ये अरे हमें जोई जोई ने तो अंगूठो तो उबो, उबो। तो तो कर वो हाकी, हाकी ने तो खुलाई माथा तो हूँ पूछूसु पटेल शो थोड़े जी रे रो जी रे आओ पधारो सो कहे के बढ़िया पाए का बढ़िया बढ़िया थंपे हो पूर्णन देववा ने सुनन थन के अरे पटेल कोई न ज्ञान थयो मोए ला बावड़ होई जाई तो जना हमका तो तो कंटाड़ो कंटाड़ी दे तो कई वह बारो थी दीकड़ो कभी न कंटाड़ा दखने भि खेड़ तो कहवा जगत नो तार। आ, तो एक पामे ये बोलो पटना खुशी जेवा खुशी जेवा तेरे थड़े पापी आए बामर वाग खे आए भाग लैसी खुशी अजोड़ तो, तो पारू खेती छोड़ने पाव थो बचार करो न करू कभी न करू पर ज्या सुधी तू मरी पड़खे थे त्या सुधी तो नहीं हाँ पटेल ने संसार रखना रखना जो एव कही गया है भाई गया पास <laughs> तो देखा आपने किस तरह से जो है बाबाई का जन्म हुआ संगीत जो है एक्चुअली में लोगों का उद्धार करने के लिए समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए खासतौर पे किया गया इस कहानी से पूरा हमको यही यहाँ पर बेसिक सीख ये मिलता है कि संगीत जो है लोगों में एक नयापन लाने के लिए खुशी बांटने के लिए समानता बांटने के लिए आ, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजें और रूढ़ीवादियों से हटकर अंधविश्वासों से हटकर जो भी हमारे जो पुराने जातिवाद वगैरह उन सभी से हटकर हम एक मानव है और हमारा जीवन संगीत से जुड़ा हुआ है तो वहां पर यहाँ पर जो बातें हमने अभी देवेंद्र जी से सुना तो पर जो है बवाई का जन्म किस तरह से हुआ उन्होंने बताया और ये किस तरह से कास्ट और जाति से जुड़ा हुआ था और उस समय एक इस तरह की बातें आई सामने तो कहते हैं कि जब भी कोई ऐसे तरह की विपत्ति आती है तो विपत्ति में ही इंसान के अंदर की जो शक्ति है वो प्रत्यक्ष होती है अगर कोई भी परिस्थिति आपके विपरीत नहीं होती है तो आपके अंदर की शक्ति ये भी नहीं पता चल जाता तो जब विपरीत परिस्थिति आती है और उसको ठीक करने के लिए आप अपनी क्षमताओं को यूज करते हैं तभी आपका शक्ति का प्रदर्शन होता है तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने बवाई का जन्म किस तरह से हुआ ये हमने सुना चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए बवाई ही सुनाते हैं आपको किस तरह से उस जमाने में वो बवाई गाया जाता था आइए सुनते हैं उसी पुरानी चीजों को आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबान नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो मस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी बहुत ही मस्त हो गए होंगे क्योंकि कुछ नई नई बातें और पुरानी है लेकिन बिल्कुल हम नए तरीके से आपको देने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे साथ देवेंद्र जी हैं तो आइए जैसे कि हमने बात की बवाई का जन्म कैसे हुआ अब बवाई क्या है बवाई में किस तरह की बातें होती है क्या क्या चीजें उसमें होती है और क्या क्या चीजें उसमें करते हैं और जैसे की उन्होंने बताया आशाराम जी के बारे में वो उस समय किस तरह से बवाई को यूज किया और उसके अंदर तीन साठ वेशभूषाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने का समाज के प्रति प्रेम निर्माण करने का और अंधश्रद्धा या जो भी जातिवाद है उससे दूर करने के लिए उन्होंने किस तरह से प्रयोग किया है 360 वेशभूषा के जरिए वो तो हमने सुना ही लेकिन आइए सुनते हैं भवाई का विस्तार सुनते हैं देवेंद्र जी से जैसे की मैंने आपको बताया की भाई तीन वेशभूषा और इससे अम्बे मात ब्रह्मांडी मात को प्रसन्न किया था असह्य ठाकर ने और वरदान के तौर पर जो भवाई की जो एक परंपरा अभी तक जैसे चली आ रही है तो भवाई के अंदर इसके अंदर संगीत के तीनों विद्याएं जैसे इसमें नृत्य भी करते हैं ठीक है फिर इसे जो इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो भी अपने हिसाब से उसे बजाया जाता है जैसे खुले बो, बोलो के अंदर जो गरबा जैस प्रकार से बजाया जाता है तो उसके हाफ बीट जैसे एट, एट, एट, एट बीट एट की एट बीट की फोर बीट एट की, फोर बीट का इसमें उपयोग करते हैं और इस तरह से इसे बजाया जाता है वहाँ पर और ये इसमें से गायन भी यानी खुद ही गाते हैं और साथ साथ उसमें एक मैसेज मैसेज इसमें जरूर रखते हैं क्योंकि मेन भवाई का काम क्या था कि समाज का उद्धान करना कोई ना कोई मैसेज के साथ में उसे गाया जाता है यानी थोड़ा सा गाया जाता है उसके बाद में थोड़ा मैसेज दिया जाता है और फिर वापस गाया जाता है फिर इसमें तो थोड़ा तबले की जो तोड़ा है वो भी अपने मुँह से बोलते हैं वहाँ पर के ताक थैया थ ताक थाईया। इस तरह से ये जब भी पूरा एक छंद की तरह से बोलने के बाद में ये इसकी प्रस्तुति इसकी इस तरह से इसमें बार बार दी जाती है और ये भवाई जो है एक समाज उत्थान के हिसाब से पूरे जैसे कोई भी स्टोरी लिखते हैं स्टोरी के तौर से इसे लिखा जाता है और बीच बीच में ये भवई के कोई छंद है ये बीच बीच में गाय बजाए जाते हैं इसमें और जो गरबा है गरबा के अंदर भी ये भवई नृत्य के जो है वो किया जाता है इसमें वो जैसे कोई नाटक कर रहे है तो नाटक के अंदर तो भवई वो छोटे छोटे पार्ट बवई की तो कि शुरुआत हुई और उसमें कौन कौन सी चीजें आपने किस तरह से उसको एक मैसेज देने के जरिए बनाया गया और बहुत अच्छी बात ये है कि इसके अंदर तीनों ही चीजें आती है नृत्य आते हैं गायन आता है और फिर आपका वादन ये तीनों चीजें जो है इसमें जोड़ जाते हैं यानी आप नृत्य करते हैं बजाते भी है और फिर गीत भी गाते हैं और साथ में एक मैसेज भी देते हैं मना कोई एक थीम लेकर समाज में नाटक के रूप में इसको पूरी तरह से प्ले किया जाता है और साथ में इसका जो गरबा है ये भी अपने आप में अनूठा है जो उसके अंदर प्रस्तुत किया जाता है तो इस तरह की कई बातें हैं जो भी हमारा जो ये बवई है या फिर दूसरा कोई तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमने गुजरात का बवई के बारे में बात किया वैसे ही राजस्थान में घूमर फेमस है इसके पीछे भी कई कहानियां है वो भी हम किसी दिन सुनेंगे तो जो भी चीजें संगीत के साथ जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं संगीत का जन्म हुआ है तो वो मानव कल्याण के लिए हुआ है ये हमें पता चल जाता है जैसे इसमें जाति भेद या समाज का उत्थान किस तरह से हो और किस तरह से हम थोड़ा सा आगे बढ़े और अपने जीवन में परिवर्तन करके सबको समान दृष्टि से देखने के लिए सबको समान अधिकार मिले इसके लिए इसकी शुरुआत हुई तो इस तरह की कई बातें जो है संगीत जो है हमें जीवन के साथ जुड़ता है और एक अच्छे जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश करता है जहाँ पर हम सब समान रूप से रहे और खुशियों में रहे तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूंगा कि जाते जाते फिर से कुछ बातें आपको बवाई की सुनाते हैं और इसी के साथ मुझे और देवेंद्र जी को दीजिए इजाजत अगली कड़ी में और भी कुछ इस तरह की नई बातें संगीत के बारे में आपको सुनने को मिलेगा और आप अगर कोई बात आपके जहन में हो या आपको किसी बात के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं चाहता हूँ की आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं एस कर सकते हैं हमारा नंबर है चौरानबे ये नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं आपको किस तरह की संगीत की बातें आप सुनना चाहेंगे वो भी हम बताएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि भई हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस प्रकार से इन्होंने इतना किया समाज उद्यान का कार्य किया और इससे हमको प्रेरणा मिलती है भई संगीत में अपन भी कुछ ऐसा करें कि भाई हमारा भी भाई कुछ नाम हो और कुछ लोग हमको भी जाने तो ये मैसेज मुझे मिलता है तो मैं आगे तो की जो कहानी है और भी है इसमें जितने भी कलाकार पुराने जो भी है उनकी स्टोरी धीरे धीरे धीरे धीरे कर आपको मैं सुनाता रहूंगा ये वादा रहा तो देखा आपने देवेंद्र जी को बहुत ही उमंग है उत्साह है वो चाहते हैं कि संगीत की हर वो चीज आपको दे और आपको सुनाई जाए तो आगे चल के हम बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो संगीत से जुड़ी हुई बातें हैं वो हम सुनाएंगे और जो फेमस लोग हुए संगीत में उन सभी की जीवन कहानी को और उनकी थीम को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे तो हम दोनों को दीजिए अभी इजाजत नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो